देवी भागवत तीसरा स्कंध इस प्रकार उस व्याध के पूछने पर महाभाग तथ्य मुनि के मन में भांति भांति के विचार उठने लगे सोचा नहीं देखा है यह कहने पर कौन सा उपाय है कि जिससे मेरा सत्य व्रत नष्ट ना हो परंतु सत्य हो अथवा असत्य मैं यह भी कैसे कहूँ कि बाण से बिंधे हुए शरीर वाला स्वर इधर गया है यह व्याधा तो पूछ ही रहा है उसे देखकर यह मार ही डालेगा वह सत्य सत्य नहीं है जिसमें हिंसा भरी हो यदि दया युक्त हो तो अनुद्ध भी सत्य ही कहा जाता है जिससे मनुष्यों का हित होता हो वही सत्य है सत्यम न सत्यम खलु यिंसा दयान्वत चानृतमे सत्यम हितम नाणती है ये ना। तदेव तदव सत्यम न तथानथ उसे असत्य नहीं कहा जाता दोनों विरुद्ध पक्ष हैं इस स्थिति में मेरा हित कैसे हो मैं क्या उत्तर दूं, जिससे मेरी वाणी भी झूठ न हो इस धर्म संकट में पढ़कर उ सोचते रहे परंतु किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके जब उतथ्य ने बाण से छिदे हुए दयापात्र शुअर को देखा था तब उनके मुँह से अनायास ऐंग शब्द निकल पड़ा था ऐंग भगवती का भाग भी मंत्र है अतः उसे सुनकर भगवती प्रसन्न हो गई और उन्होंने उतथ्य को अलभ्य विद्या प्रदान कर दी भगवती के बाग बीच मंत्र का उच्चारण हो जाने से मुनि को संपूर्ण विद्याएँ स्फुरित हो गई प्राचीन समय में जैसे वाल्मीकि जी को हो चुके हैं वैसे ही उतथ्य मुनि एक महान कवि बन गए सत्य बोलने की अभिलाषा रखने वाले धर्मात्मा उतथ्य दयाशील तो थे ही अब उन्होंने धनुष बाण लेकर सामने खड़े हुए ब्याज से यह एक श्लोक कहा ब्याज देखने वाली जो आँख है वह बोलती नहीं और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं फिर तुम अपना कार्य साधने की धुन में लगे हुए क्यों बार बार पूछ रहे हो या पश्यती न साबृते या ब्रुते सा अहो व्याध स्वकार्यार्थी किम पृक्षति पुनः पुनः मुनिवर उतथ्य के योग कहने पर वह पशुघाती व्याध चला गया स्वर के विषय में उसकी आशा नष्ट हो गई जैसे आया था वैसे ही वह अपने स्थान को लौट पड़ा अब वे ही उतथ्य एक दूसरे बाल्मीकि की भांति प्रकांड विद्वान हो गए सारे भूमंडल में सत्यव्रत नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई तदनंतर सारस्वत बीज मंत्र ऐंका उन्होंने विधिवत जाप किया इससे जगत में उनकी विद्वत्ता की प्रभाव चारों ओर फैल गई ब्राह्मण लोग सभी पर्वों के अवसर पर उनका यश निरंतर गाया करते थे इस कथा को मुनिगण बहुत विस्तार से कहा करते हैं यह समाचार सुनकर जिन पिता ने उतथ्य को त्याग दिया था वे आश्रम पर गए और बड़े आदर के साथ मुनि उतथ्य को घर लौटा लाए अतय राजन उन आदिशक्ति भगवती जगदम्बिका की भक्तिपूर्वक सदा उपासना करनी चाहिए वे पराशक्ति ही सारे जगत की कारण हैं महाराज इसलिए अब तुम वेद में कथित विधि के अनुसार उन भगवती का यज्ञ आरंभ करो निश्चय ही वह यज्ञ सभी समय संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देता है यह बात पहले कही जा चुकी है भक्तिपूर्वक स्मरण पूजन ध्यान नामोच्चारण एवं स्तमन करने पर भगवती अभिलचित प्रयोजनों को सिद्ध कर देती हैं इसी से लोग उन्हें कामला कहते हैं राजन रोगी तीन शुधातुर निर्धन मूर्ख वैरियों से पीड़ित गुलामी करने वाले नीच अंगहीन पागल भोजन से कभी तृप्त न होने वाले सदा भोग में ही रचे पचे इंद्रियों के गुलाम अधिक लालची सामर्थ्यहीन और रोगग्रस्त मनुष्यों को देखकर पंडित सर्वथा अनुमान कर लेते हैं कि इन लोगों ने भगवती की उपासना नहीं की है साथ ही जो संपत्तिशाली हों पुत्र पौत्रों से संपन्न है शरीर से हृष्ट पुष्ट हैं सभी भोगों से युक्त हैं वेदवादी हैं राज्य लक्ष्मी से सुशोभित हैं सुर हैं अपने भाई बंधुओं से भरे पूरे हैं तथा सारे शुभ लक्षणों से युक्त हैं उन पुरुषों को देखकर कर पंडित जन अनुमान कर लेते हैं कि इन लोगों ने संपूर्ण मनोरथ सफल करने वाली कल्याणमयी भगवती की आराधना की है यो व्यतिरेक और अन्वय होने दोनों प्रकार से विचार कर लेना चाहिए इस जगत में सुखियों को देखकर निश्चय कर लेना चाहिए कि निश्चय ही इन्होंने जगदिंबिका की निरंतर उपासना की है इसलिए ये सुखी हैं द्यास जी कहते हैं राजन नैविशारण्य क्षेत्र में मुनिमंडली बैठी थी उस समय लोमस जी के मुख से भगवती का यह उत्तम महात्मा मैंने सुना था राजेंद्र तुम इसे भली भांति विचार करके परम भक्ति और प्रेम के साथ भगवती की निरंतर आराधना में संलग्न हो जाओ